बुद्ध की मौलिक देशना भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला एस धम्मो सनंतनों से संकलित प्रवचन नंबर बयानबे भाग तीन मन के खेल दूसरा सूत्र द्वितीय दृश्य मन के मार्ग अति सूक्ष्म है संसार के छोड़ने में ही मन नहीं छूटता है मन संसार का मूल है संसार मन का मूल नहीं संसार छोड़ना हो तो फूल पत्ते तोड़ने जैसा है और जड़ें तो इससे नष्ट नहीं होती हैं हां जड़ें उखाड़ फेंक देने पर निश्चय ही संसार वृक्ष अपने आप सूख जाता है मन है जड़ संसार की इसलिए मन से मुक्ति ही वास्तविक सन्यास है भगवान के जाती नामक बिहार में बिहारते समय की घटना है कुछ भिक्षु भिक्षा पात्रों को सुंदर बनाने या वस्त्रों पर नाना बेलबूटे निकालने या नाना प्रकार की पादुकाएं रचने उन पर पच्ची कार्य करने या इसी तरह के कामों में संलग्न रहते थे उन्हें ध्यान भावना का समय ही नहीं था और समय भी हो तो ध्यान का तो वे जैसे विस्मरण ही कर बैठे थे इस बात की खबर भगवान को मिली उन्होंने उन भिक्षुओं को खूब डांटा वे उन्हें डांटते समय अति कठोर थे वह करुणा का ही रूप है गुरु का प्रयोजन ही यही है कि वह चेताए फिर चेताए और फिर फिर चेताए उन्होंने उन भिक्षुओं से कहा किस लिए आए हो और क्या कर रहे हो आए थे हरि भजन को ऑटन लगे कपास क्या इसीलिए भिक्षु जीवन स्वीकार किया था सुंदर पादुकाएं बनाने के लिए वस्त्रों पर बेलबूटे काटने के लिए फिर संसार में ही क्या बुराई थी मन के जाल को समझो भिक्षुओ मन के सूक्ष्म खेल समझो भिक्षुओ एक पल को भी लक्ष्य को विस्मृत मत करो सोते जागते उठते बैठते होश रखो भिक्षुओ तो ही समय पाकर अनुकूल ऋतु में निर्वाण की फसल काट सकोगे ध्यान नहीं बोया तो निर्वाण की फसल भी हाथ लगने वाली नहीं फिर पछताओगे और फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत अभी समय अभी कुछ कर लो और तब उन्होंने यह गाथाएं कही यम ही किंचम तदप विद्धम अकिंचम पन कईरती उन्न लानम पमतानम तेसम बढ़ंती आसवा जो करने योग्य है उसको तो छोड़ देता है लेकिन जो न करने योग्य है उसे करता है ऐसे उमड़ते मलों वाले प्रमादियों के आश्रव बढ़ते एसंच सुषमारधा निंचम कायगता सती न सेवंती किंचे सातस्य कारिनो सतानम संपजाननम अत्थम गच्छती आसवा जिन्हें नित्य कायगता स्मृति उपस्थित रहती है वे अकर्तव्य को नहीं करते और कर्तव्य से कभी नहीं चूकते हैं उन स्मृतिवान और सम्रज्ञावान पुरुषों के आश्रव अस्थ हो जाते ऐसा निरंतर होता है तुम बाहर के रूप तो बदल लेते हो लेकिन भीतर की वृत्ति नहीं बदलती बाहर के ढंग बदलना तो बहुत आसान है असली बात तो भीतर के ढंग बदलने की इसका यह भी अर्थ नहीं कि बाहर के ढंग मत बदलो बाहर के ढंग इसलिए बदलो ताकि भीतर के ढंग बदलने में सहारा मिले लेकिन भूल के भी यह मत समझना कि बाहर का ढंग बदल लिया तो भीतर के ढंग अपने आप बदल गए अब कोई भिक्षु होंगे सं्यस्त हो गए जब संस्त न हुए होंगे तो सुंदर वस्त्र पहनते होंगे पोशाक पहनते होंगे कीमती जूते पहनते होंगे रास्तों पर अकड़ के चलते होंगे इत्र खुशबूएं अपने वस्त्रों पर छिड़कते होंगे मोहक सुंदर होने की चेष्टा करते होंगे सं्यस्त हो गए लेकिन अब भी चेष्टा जारी है नए ढंग से जारी है। अब कुछ और नहीं है उनके पास भिक्षा पात्र है तो भिक्षा पात्र में ही खुदाई कर के उसे सुंदर बना रहे उसमें ही कंकड़ पत्थर लगा के सुंदर बना रहे अब कुछ नहीं है लकड़ी की पादुकाएं हैं तो उन पादुकाओं को भी सुंदर बनाने की चेष्टा में लगे अब कुछ बचे नहीं तीन चीवर हैं तीन वस्त्र हैं मगर उन पर भी कसीदा तो किया ही जा सकता है उनको भी सुंदर तो बनाया ही जा सकता है वो पुराना मन अभी भी पीछा कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता तुम सोने चांदी के आभूषण पहनो या के जंगल के पत्तों के आभूषण बना लो और उनको पहन लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आभूषण पहनने की आकांक्षा वाला मन तो वही का वही है। मैं मोहक दिखूं यह वासना क्यों पैदा होती ये इसलिए पैदा होती कि कोई मुझे मोहक जाने कोई मुझमें आकर्षित हो कोई मुझमें आसक्त हो कोई मुझे पाने योग्य चाहने योग्य माने तो इसका अर्थ साफ है कि तुम किसी को पाने में लगे हो तुम किसी को अपने में उलझाने में लगे हो संसार में तो ठीक है कि तुम बंद समर के निकलते हो रास्ते पर लेकिन भिक्षु बंद समर के निकले तो फिर बात गलत हो गई बात इसलिए गलत हो गई कि भिक्षु होने का अर्थ ही यही था कि अब मुझे और आसक्ति के जाल नहीं फैलाने बहुत हो चुका मैंने देख लिया कि आसक्ति से सिवाए दुख के कुछ भी नहीं मिलता है तब अब मुझमें कोई आसक्त हो इसका मैं कोई योजना ना करूंगा मुझे लोग देखें इसकी चेष्टा ना करूंगा मैं ऐसे निकल जाऊंगा जैसे निकला ही नहीं कोई मुझे देखे ना कोई मुझ में उत्सुक ना हो मैं चुपचाप ऐसे निकल जाऊंगा जैसे था ही नहीं ऐसे चुपचाप जीने जो लगता है वही सन्यासी है दूसरा मुझे पकड़े दूसरा मुझे समझे मूल्यवान दूसरा मुझमें उत्सुक हो दूसरा मुझसे सम्मोहित हो इसके पीछे वासना ही छिपी ताकि मैं दूसरे का भोग कर सकूं लोग बड़ी उल्टी वासनाओं से भरे स्त्रियां घर में बैठी रहती हैं भूत प्रेत बनी घर से बाहर जाती हैं खूब सच समर जाती फिर जवान हो जाती सौ प्रतिशत सौंदर्य में नब्बे तो प्रसाधन से होता है दस प्रतिशत शायद स्वाभाविक होता हो और वो जो दस प्रतिशत स्वाभाविक होता उसको नब्बे प्रतिशत की जरूरत भी नहीं होती नब्बे प्रतिशत की जरूरत तो वो जो दस प्रतिशत भी नहीं होता उसी को छिपाने के लिए होती कुरूप व्यक्ति ज्यादा सच्चता संभरता है कुरूप स्त्री ज्यादा आभूषणों में रस लेती परिपूरक करना होता है जो सौंदर्य से नहीं पूरा हो रहा उसे किसी और चीज से पूरा कर देना है चेहरा तो सुंदर नहीं है तो बालों की शैली बदली जा सकती है। नाक तो बहुत सुंदर नहीं है तो हीरे की नथ पहनी जा सकती है। नाक ना दिखाई पड़ेगी फिर जब दूसरा आदमी देखेगा तो उसे हीरा चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा और हीरे की ओट में नाक सुंदर हो जाएगी जैसे ही स्त्रियां बाहर निकलतीं, हैं समझ सच जाती हैं वही पुरुष भी करते फिर अगर कोई धक्का मार दे स्त्री कोई अकंका फेंक दे या एक फिल्मी गाना गा दे तो वह नाराज होती और आयोजन यही करके निकली इसको मैं कहता हूं विरोधा चित्त की दशा मैं एक विश्वविद्यालय में शिक्षक था एक दिन बैठा था प्रिंसिपल के कमरे में कुछ बात करता था कि एक युवती आई और उसने शिकायत की कि, कि किसी ने उसे कंकड़ मार दिया मैं बैठा था तो प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि अब आप ही बताइए क्या करें ये रोज का उपद्रव है मैंने उस लड़की की तरफ देखा मैंने कहा कंकड़ कितना बड़ा था उसने कहा जरासा था मैंने कहा उसने जरासा मारा यही आश्चर्य है तुझे बड़ी चट्टान मारनी थी तू इतनी सच संवर के आई है उसने कंकड़ मारा यह बात जस्ती नहीं ठीक इतने सच संवर के विश्वविद्यालय आने की जरूरत क्या थी यहां कोई सौंदर्य प्रतियोगिता हो रही इतने चुस्त कपड़े पहनकर इतने आभूषण लादकर इतने बालों को संवारकर यहां तू पढ़ने आई है या किसी बाजार में फिर मैंने उस युवती से पूछा कि मैं एक बात और पूछना चाहता हूं तू किसी दिन इतना सच समर के आए और कोई कंकर न मारे तो तेरे मन को दुख होगा कि सुख पहले तो वो बहुत चौंकी मेरी बात से फिर सोचने भी लगी फिर उसने कहा कि शायद आप ठीक ही कहते क्योंकि मैंने देखा विश्वविद्यालय में जिन लड़कियों के पीछे लोग कंकर पत्थर फेंकते हैं वे दुखी हैं कम से कम दिखलाती हैं कि दुखी हैं और जिनके पीछे कोई कंकड़ पत्थर नहीं फेंकता वो बहुत दुखी है महादुखी हैं कि कोई कंकड़ पत्थर मिलता ही नहीं कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं लिखता जिनको चिट्ठी पत्री लिखी जाती है, वो शिकायत कर रही हैं, और जिनको चिट्ठी पत्री नहीं लिखी जाती वो शिकायत कर रहे हैं मन बड़ा विरोधाभास ही लेकिन संसार में ठीक है संसार विरोधाभास है वहां कुछ चाहते हैं कुछ दिखलाते है। कुछ दिखलाते हैं कुछ और चाहते हैं अगर तुम अपने मन को देखोगे तो तुम बड़े चकित हो जाओगे कि तुमने कैसे सूक्ष्म जाल बना रखे तुम निकलते इस ढंग से हो कि प्रत्येक व्यक्ति तुम कामातुर हो जाए और अगर कोई कामातुर हो जाए तो तुम नाराज होते हो आयोजन उसी का करते हो फिर जब सफलता मिल जाए तब तुम बड़े बेचैन होते हो और सफलता करने के लिए घर से बड़ी व्यवस्था करके निकले थे अगर कोई ना देखे तुम्हें रास्ते से तुम अपना सारा सौंदर्य प्रसाधन करके निकल गए और किसी ने भी नजर न डाली तो भी तुम उदास घर आओगे कि बात क्या है मामला क्या है लोग क्या मुझ में उत्सुक ही नहीं रहे दूसरे की उत्सुकता अहंकार का पोषण है तुम्हें अच्छा लगता है जब दूसरे लोग उत्सुक होते तुम मूल्यवान मालूम होते जिनके भीतर कोई मूल्य नहीं है वे इसी तरह मूल्य का अपने लिए धोखा पैदा करते हैं दूसरे लोग सुख हैं जरूर मूल्यवान होना चाहिए इतने लोगों ने मेरी तरफ आंख उठाकर देखा जरूर मुझ में कुछ खूबी होनी चाहिए तुम्हें खुद अपनी खूबी का कुछ पता नहीं है है भी नहीं है खूबी एक झूठा भरोसा इससे मिलता है कि अगर खूबी ना होती तो इतने लोग मुझमें उत्सुक क्यों होते जरूर में सुंदर होना चाहिए नहीं तो इतने लोग उत्सुक हैं तुम्हें अपने सौंदर्य पर खुद तो कोई आस्था नहीं है तुम दूसरों के मंतव्य इकट्ठे करते हो मगर संसार में ठीक संसार पागलों की दुनिया है। बुद्ध ने संसारी को कुछ भी ना कहा होता लेकिन सं्यस्त हो जाने के बाद ये भिक्षु नाना प्रकार के आयोजन करते थे पादुका संभालते सजाते वस्त्रों पर कसीदा निकालते भिक्षा पात्र आदमी का मन कैसा भिक्षापात्र का मतलब यह होता है कि अब मैं आखिरी जगह खड़ा हो गया अब मुझे प्रथम खड़े होने की इच्छा ही नहीं वो तो भिक्षापात्र का प्रतीक है कि मैं अब अंतिम हो गया भिक्षु हो गया भिकारी हो गया अब मुझे कोई सम्राट होने का आकर्षण नहीं है। अब मैं प्रथम नहीं होना चाहता मैं प्रतियोगिता से हट गया प्रतियोगिता त्याग की ही सूचना भिक्षा पात्र कि मैं दिनहीन हो गया अब मैं भीख मांग के ले लूंगा दो रोटी मिल जाए बस बहुत है। मगर वो भी भिक्षा पात्र को सजाता है, वो भी उस पर बड़ी कारीगरी करता है उसमें भी झंझट चलती है मैं तेरा पंथी जैन मुनियों के एक सम्मेलन में सम्मिलित हुआ तो वहां जिसके पास जितना सुंदर भिक्षा पात्र जितना कारीगरी से बनाया भिक्षा पात्र वो उतना बड़ा भिक्ष वो उतना बड़ा मुनि तेरा पंथी बड़ी मेहनत करते हैं उनका भिक्षा पात्र सुंदर होता है चित्र लुभा जाए इतना सुंदर बनाते अब भिक्षा पात्र उसको इतना सुंदर बनाने का क्या प्रयोजन है पर आदमी ऐसा है कि भीतर तो वही रहता है वो जहां भी जाएगा वहीं अपने भीतर के लिए कुछ ना कुछ उपाय खोज लेगा मन फिर नए जाल बुनने लगेगा तो बुद्ध ने उन्हें बुलाया उन्हें खूब डांटा बुद्ध डांटते हो ऐसा सुनकर हमें हैरानी होती और न केवल डांटा डांटते समय अति कठोर भी थे यह कठोरता करुणा का ही रूप है गुरु को कठोर होना ही पड़ेगा बहुत बार उसे अति कठोर भी होना पड़ेगा क्योंकि हमारी नींद इतनी गहरी है कि अगर वो न चिल्लाए तो शायद हम सुनेंगे भी नहीं अगर वो न झकझोरे तो शायद हम जागेंगे भी नहीं हमारे सपने मधुर हैं और हम सपनों में बड़ी डूबे हुए हैं बुद्ध ने कहा भिक्षुओं किस लिए आए हो और क्या कर रहे हो तुम्हें ध्यान की ही नहीं है समय ही नहीं है तुम तो भूल ही गए कि ध्यान के लिए आए थे सन्यास का मौलिक लक्ष्य ध्यान है ध्यान से सन्यास निकलता है संन्यास से और ध्यान निकलना चाहिए फिर ध्यान से और संन्यास फिर और संन्यास से और ध्यान ध्यान और सन्यास एक दूसरे को बढ़ाते चले जाएं तो तुम्हारी गति होती ध्यान और सन्यास दो पंख हैं जिनसे परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है लेकिन ध्यान ही भूल गए तो सन्यास का कोई मूल्य नहीं मन के जाल समझो भिक्षुओं बुद्ध ने कहा सोते जागते उठते बैठते होश रखो भिक्षुओ नहीं तो पीछे पछताओगे अभी समय अभी कुछ कर लो और तब उन्होंने यह सूत्र कहे जो करने योग्य है उसको तो छोड़ देता है लेकिन जो न करने योग्य है उसे करता है भिक्षा पात्र पर खुदाई कर रहे हो कि पादुका पर खुदाई कर रहे हो तुम्हें वो से क्या कर रहे हो यह सारा समय व्यर्थ गया पादुका यही पड़ी रह जाएगी भिक्षा पात्र यही पड़े रह जाएंगे जैसे महल पड़े रह जाएंगे वैसी झोंपड़ियां भी पड़ी रह जाएंगी सब यही पड़ा रह जाएगा कुछ ऐसा कमाओ जो मौत के पार तुम्हारे साथ जा सके वही करने योग्य है जो मौत के पार साथ जा सके जो उसे तो करता जो व्यर्थ था और उसे छोड़ देता जो सार्थक था ऐसे उमड़ते मलों वाले प्रमादियों के आश्रो बढ़ते हैं इससे तो संसार और बड़ा होगा से संसार छोटा नहीं होगा जिन्हें नित्य कायगता स्मृति उपस्थित रहती अपने शरीर का बोध रखो कायगता स्मृति बुद्ध के ध्यान का प्रथम चरण है इसका अर्थ होता है यह शरीर सुंदर है ही नहीं लाख उपाय करो तो भी सुंदर ना हो सकेगा सब धोखा है बुद्ध ने 32 क्रूपताएं शरीर में गिनाई है इन बत्तीस कुरूपताओं का स्मरण रखने का नाम कायगता स्मृति है पहली तो बात यह शरीर मरेगा इस शरीर में मौत लगेगी ये पैदा ही बड़ी गंदगी से हुआ है मां के गर्भ में तुम कहां थे तुम्हें पता है मलमूत्र से घिरे पड़े थे उसी मलमूत्र में नौ महीने बड़े हुए उसी मलमूत्र से तुम्हारा शरीर धीरे धीरे निर्मित हुआ फिर बुद्ध कहते हैं कि अपने शरीर में इन विषयों की स्मृति रखे केस रोम नख दांत त्वक मांस इस्नायु, अस्थि अस्थिमज्जा यकृत क्लोमक प्लीहा फुफ्फस आंत उदरस्थ, मल, मूत्र, पित्त, कफ, रक्त पसीना चरबी लार आदि इन सब चीजों से भरा हुआ यह शरीर है इसमें सौंदर्य हो कैसे सकता है सौंदर्य तो सिर्फ चेतना का होता है देह तो मलमूत्र का घर है, देह तो धोखा है देह के धोखे में मत पड़ना बुद्ध कहते इस बात को स्मरण रखना कि इसको तुम कितने ही इतर से छिड़को इस पर तो भी इसकी दुर्गंध नहीं जाती और तुम इसे कितने ही सुंदर वस्त्रों में ढांको तो भी इसका असौदर्य नहीं ढकता है और तुम चाहे कितने ही सोने के आभूषण पहनो हीरे जवरास सजाओ तो भी तुम्हारे भीतर की मांस मच जा वैसी की वैसी है जिस दिन चेतना का पक्षी उड़ जाएगा तुम्हारी देह को कोई दो पैसे में खरीदने को राजी ना होगा जल्दी से लोग ले जाएंगे मर्घट पर जलाएंगे जल्दी समाप्त करेंगे घड़ी दो घड़ी रुक जाएगी देह तो बदबू आएगी ये तो रोज नहाओ धो साफ करो तब किसी तरह तुम बदबू को छुपा पाते हो लेकिन बदबू बह रही बुद्ध कहते हैं शरीर तो कुरूप है सौंदर्य तो चेतना का होता है और सौंदर्य चेतना का जानना हो तो ध्यान मार्ग है और शरीर का सौंदर्य मानना हो तो ध्यान को भूल जाना मार्ग है ध्यान करना ही मत कभी नहीं तो शरीर का असौंदर्य पता चलेगा तुम्हें पता चलेगा शरीर में यही सब तो भरा है इसमें और तो कुछ भी नहीं है कभी जाके अस्पताल में टंगे अस्थि पंजर को देखाना कभी जाके किसी मुर्द मुर्दे का पोस्टमार्टम होता हो तो जरूर देखाना देखने योग्य है उसे तुम्हें थोड़ी अपनी स्मृति आएगी कि तुम्हारी हालत क्या है किसी मुर्दे का पेट कटा हुआ देख लेना तब तुम्हें समझ में आएगा कि कितना मलमूत्र भरे हुए हम चल रहे हैं यह हमारे शरीर की स्थिति है बुद्ध कहते हैं इस स्थिति का बोध रखो यह बोध रहे तो धीरे धीरे शरीर से तादात में टूट जाता है और तुम उसकी तलाश में लग जाते हो जो शरीर के भीतर छिपा जो परम सुंदर है उसे सुंदर करना नहीं होता वह सुंदर है उसे जानते ही सुंदरी की वर्षा हो जाती और शरीर को सुंदर करना पड़ता है क्योंकि शरीर सुंदर नहीं है कर करके भी सुंदर होता नहीं है कभी नहीं हुआ है कभी नहीं हो सकेगा